बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक पांच धर्म का मूल रहस्य स्वभाव में जीना है भाग एक। प्यारे ओशो सेहेई के शिष्य सुईबी ने एक दिन अपने गुरु से पूछा गुरुदेव धर्म का मूल रहस्य क्या है सदगुरु ने कहा प्रतीक्षा करो और जब हम दोनों के अतिरिक्त दो में थे और हर बार सुईबी ने अपने प्रश्न भी दोहराए लेकिन वह अपना प्रश्न पूरा भी नहीं कर पाता था कि से अपने होठो पर उंगली रखकर उसे चुप होने को इशारा कर देते थे और फिर सां हो गई और सदगुरु का झोंपड़ा बिल्कुल खाली हो गया शिष्य ने फिर पूछना चाहा, लेकिन फिर फिर वही पर रखी हुई उंगली उत्तर में मिली, फिर रात उतर आई और पूर्णिमा का चांद आकाश में ऊपर उठाया सुईबी ने कहा अब मैं और कब तक प्रतीक्षा करूं? तब से उसे लेकर झोंपड़े के बाहर आ गए और उसके कानों में उन्होंने फुस कहा बांसों के ये वृक्ष यहाँ लंबे हैं और बांसों के ये वृक्ष यहाँ छोटे हैं और जो जैसा है वैसा है इसकी पूर्ण स्वीकृति ही स्वभाव में प्रतिष्ठा है और स्वभाव धर्म है और स्वभाव में जीना धर्म का मूल रहस्य है शब्द में धर्म की अभिव्यक्ति है तथा और निश्द में उसकी अभिव्यक्ति है शून्यता प्यारे हूं इस झीन बोध कथा को हमें विस्तार से समझाने की अनुकंपा करें जीवन में सबसे कठिन बात है स्वयं को स्वीकार कर लेना अहंकार को उस बड़ी चोट और किसी बात से नहीं लगती क्योंकि अहंकार है सदा कुछ और कुछ और ज्यादा होने की महत्वाकांक्षा जितना धन है तुम्हारे पास अहंकार कहता है और ज्यादा हो सकता है से ज्यादा करो तुम्हारी योग्यता ज्यादा है धन कम यह तुम्हारे अनुकूल नहीं योग नहीं इतने थोड़े से तुम तृप्त हो जाओ और ऐसा नहीं है कि धन बढ़ जाएगा तो तुम तृप्त हो जाओ कितना ही होगा धन अहंकार बार बार कहेगा तुम्हारी योग्यता ज्यादा थी अयोग्य तुमसे आके खड़े जिन्हें भीख मांगनी चाहिए थी वो सम्राट हो गए और तुम जिन्हें सम्राट होना चाहिए था केवल इतने पर अटके हो अहंकार ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होने का स्वप्न देता है और अहंकार ये मानने को कभी राजी नहीं होता कि तुमने अपनी योग्यता के बराबर पा लिया ये तो असंभव ही है कि अहंकार मानने को राजी हो कि मैंने अपनी योग्यता से ज्यादा पा लिया तुम्हारी पात्रता अनंत मालूम होती और जो मिलता है वो बहुत छुत्र मालूम होता है यही दौड़ अस्वीकार है और धन के संबंध में नहीं सभी संबंधों में सभी दिशाओं में चाहे ज्ञान हो चाहे यश हो चाहे पद हो ये सब संसार की चीज़ें तो हमारी समझ में भी आ जाती हैं कि यहां दौड़ है और दौड़ छोड़ने जैसी है क्योंकि दौड़ से सिवाय अशांति के और क्या मिलेगा और फिर न तृप्त होने वाली दौड़ इसका कोई अंत नहीं तुम जहां भी रहोगे इतने ही अतृप्त रहोगे जितने तुम यहां हो पर मजा तो यह है कि ये दौड़ धर्म में भी प्रविष्ट हो जाती जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तब भी यही दौड़ इतने से ध्यान से क्या होगा तुम्हारी योग्यता बड़ी और तुम्हारे जीवन में तो समाधि बरसनी चाहिए और इतनी छोटी सी शांति मिल गई इससे क्या होगा कि मन थोड़ा प्रफुल्लित रहने लगा इससे क्या होगा तुम्हारे जीवन में तो आनंद का महासागर होना चाहिए छोटी सी प्रकाश की किरण मिली इससे क्या होगा हजार हजार सूर्य एक साथ उदित होने चाहिए वही तो जो पहले थी अब भी पहले हम उसे सांसारिक कहते थे अब धार्मिक कहते लेकिन उसका स्वभाव तो बदला नहीं क्या धार्मिक दौड़ भी हो सकती दौड़ने का नाम ही संसार है तो धार्मिक दौड़ तो हो ही नहीं सकती धर्म तो रुक जाने का ठहर जाने का नाम है। और रुकना ठहरना किसी आकांक्षा किसी फल के लिए नहीं रुकना ठहरना इस बात की समझ से कि जो मिला है वो काफी है। जो मिला है न केवल काफी है शायद जरूरत से ज्यादा है जो मिला है वो मेरी पात्रता से ज्यादा है अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि रुके तुम कि अहंकार मरा तुम्हारी दौड़ में अहंकार का जीवन तुम्हारे रुकने में उसकी मृत्यु इसलिए स्वयं को स्वीकार करना बड़ा ही कठिन स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ हुआ कि दौड़ की कोई जगह ना रही तुम जैसे हो वो कुछ किया नहीं जा सकता कुछ करने को भी नहीं तुम जैसे हो ये भी जरूरत से ज्यादा हो इसके लिए भी तुम्हें कर्तव्य तुम्हें अनुग्रहित होना चाहिए ये भी अस्तित्व की अनुकम्पा है कि तुम हो धार्मिक आदमी जिसे हम कहते हैं वो मानने को राजी हो जाता है कि धन की दौड़ से क्या होगा लेकिन वो ये मानने को राजी नहीं होता कि नीति की दौड़ से क्या होगा कहता है नीति की दौड़ तो जारी रखनी पड़ेगी बेईमानी है उसे तो छोड़ना ईमानदार होना है चोरी है उसे छोड़ना अचोर होना अशांति है उसे त्यागना, शांति की उपलब्धि करनी दौड़ तो जारी रखनी है लेकिन अब दिशा नैतिक होगी और यही जेन की बड़ी भारी खोज है जब तक तुम दौड़ोगे तब तक तुम संसार में रहोगे धर्म नई दौड़ नहीं नया पहरावा नहीं धर्म तो इस सत्य की स्वीकृति है कि तुम जैसे हो हो अन्यथा होने का उपाय नहीं अशांत हो तो असांत हो बेईमान हो तो बेईमान हो चोर हो तो चोर हो करोगे क्या और चोर अगर अचोर होने की कोशिश करेगा तो उसमें भी चोरी कर जाएगा क्योंकि चोर कोशिश तो चोर ही करेगा एक मछली की दुकान के सामने मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा था थोड़ा दूर हट के रास्ते पर परिचित मछली बेचने वाला उससे उसने कहा कि भैया जरा दो तीन बड़ी मछलियां मेरी तरफ फेंको तो उस दुकानदार ने कहा फेंकने की क्या जरूरत तुम पास आ जाओ इतने दूर क्यों खड़े हो मछलियां तुम्हें हाथ में ही दे दूंगा नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं उसके पीछे कारण मैं दुनिया का सबसे सब बड़ा निकट्टू मछुआ हो सकता हूं लेकिन झूठा आदमी नहीं तुम फेंकोगे मैं पकड़ूंगा तो घर जाके पत्नी से कह सकूंगा कि मैंने इन्हें स्वयं पकड़ा है बेईमान आदमी ईमानदारी भी करने जाएगा तो जाएगा तो बेईमान झूठ बोलने वाला सच भी बोलेगा तो बोलेगा तो झूठ बोलने वाला है झूठा आदमी सच में से भी रास्ता निकाल लेगा बेईमान ईमानदारी में से भी बेईमानी करेगा हिंसक अहिंसा से भी हिंसा ही करेगा उसके ढंग बदल जाएंगे ऊपरी व्यवस्था बदल जाएगी ढांचा रंग रूप सब बदल जाएगा लेकिन भीतर का स्पंदन वही रहेगा इससे अन्यथा हो भी नहीं सकता अगर तुम हिंसक हो और तुमने अपने ऊपर अहिंसा थोप ली तो तुम नए ढंग से दूसरों को सताना शुरू कर दोगे और यह भी हो सकता है कि नया ढंग पुराने ढंग से भी कारगर साबित हो किसी को सताना कई ढंग से हो सकता है तुम किसी की गर्दन पर छुरा रखो तो तुम अपनी गर्दन पर छुरा रख के खड़े हो जाओगे अगर मेरी बात ना मानी तो मैं हत्या कर लूंगा तो भी बात वही तुम धमकी हिंसा की ही दे रहे हो और पहली धमकी के मुकाबले तो शायद कोई आदमी टिक भी जाता है लेकिन दूसरी धमकी के मुकाबले तुम दूसरे आदमी को इस मुसीबत में डाले दे रहे हो कि अगर राजी हो तो तुम्हारी बात के लिए राजी हो रहा है जो कि उसे गलत दिखाई पड़ती अगर ना राजी हो तो एक छोटी सी बात के लिए तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है इस योग भी नहीं मालूम पड़ता महात्मा गांधी ने अनशन किया डॉक्टर अंबेडकर को झुकाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इसी मुसीबत में पड़े जो कुछ गांधी कह रहे थे हरिजनों के लिए खतरनाक था नुकसानदायक था जो अंबेडकर कह रहा था वो हरिजनों के हित में था जो गांधी कह रहे थे वो हिंदुओं के हित में था हरिजनों के खिलाफ था जो अंबेडकर कह रहा था हरिजनों के हित में था हिंदुओं के खिलाफ था लेकिन गांधी जी ने किया अनशन ये अहिंसात्मक हिंसा है कि मैं मर जाऊंगा अंबेडकर के ऊपर बोझ बढ़ता गया सारे मुल्क का दबाव पड़ने लगा कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए गांधी जैसे कीमती आदमी को खोना उचित नहीं और फिर जिंदगी भर तुम अपराधी अनुभव करोगे कि तुम्हारे कारण तुमने जिद्द की और मजा यह था कि जिद गांधी कर रहे थे लेकिन अहिंसक जिद्द दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि अहिंसा के भीतर हिंसा छिपी होती है वो ऊपर से पता नहीं चलती अंबेडकर झुका और मैं मानता हूं कि अंबेडकर के झुकने से अंबेडकर ने बताया कि वो ज्यादा अहिंसक अगर वो हिंसक आदमी होता तो कहता कि जो भी हो ना हो, हो जब तक मैं सही हूं और जब तक मुझे तर्क और विचार से सिद्ध नहीं किया जाता कि मैं गलत हूं जब तक मुझे समझा के राजी नहीं किया जाता कि मैं गलत हूं तब तक मैं नहीं झुकूंगा लेकिन इतिहास की किताबें कुछ और कहेंगी वो कहेंगे अंबेडकर जिद्द पर था गांधी अहिंसक थे और गांधी की अहिंसा ने उसको जीत लिया जीता जरा भी नहीं गांधी का ढंग बिल्कुल हिंसक उसका आवरण अहिंसक हिंसा का अर्थ होता है दूसरे पर जबरदस्ती कैसे तुम करते हो ये बात सवाल नहीं है दूसरे को दबाना दूसरे को ऐसी स्थिति में डाल देना जहां वो मानने को मजबूर हो जाए और ये बड़ी भारी सोचने की बात है कि अगर तुम हिंसक हो तो तुम जो भी करोगे उसमें हिंसा प्रवेश कर जाएगी फिर करना क्या जेन कहता है हिंसा को स्वीकार कर लो हमें डर लगता है कि अगर स्वीकार कर लिया तो फिर हिंसा मिटेगी कैसे वहीं तुम्हारी भूल अगर तुमने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि मैं झूठ बोलने वाला आदमी और तुमने रत्ती भर भी इसके विपरीत कोई लक्षण बनाया कि मैं सच बोलूंगा तो झूठ बचेगा नहीं क्यों क्योंकि जहां पूर्ण स्वीकृति है जहां इतनी सच्चाई है कि तुमने अपने पूरे झूठ को स्वीकार कर लिया इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है कि तुमने स्वीकार किया कि तुम बेईमान तुम चोर तुम हिंसक हो सत्य का पहला कदम उठ गया इस सच्चाई के सामने झूठ अपने आप तिरोहित हो जाएगा जैसा दिए के जलने पर अंधेरा तिरोहित हो जाता है तुम अंधेरे से लड़के कहीं भी न पहुंच पाओगे तुम दिए को जला के ही कहीं पहुंच सकते हो सत्य की पहली घटना है मैं जैसा हूं पूरी नग्नता में वैसा ही स्वीकार कर लेना और क्रांति इसके पीछे चली आती जैसे ही तुम अपनी बुराई को स्वीकार कर लेते हो वैसे ही तुम पाते हो बदलाहट शुरू हो गई तुम्हें बदलाहट करनी नहीं पड़ती और यही जैन और दूसरे धर्मों में बुनियादी भेद सभी धर्म कहते हैं बदलाहट करो लेकिन करेगा कौन करोगे तुम जो कि गलत तुम्हारी सारी बदलाहट गलत आदमी से निकलेगी और गलत हो जाएगी जेन कहता है बदलाहट कौन करेगा करने वाला है कौन तुम करोगे हिंसक अहिंसक बनने की कोशिश करेगा धोखा होगा बेईमान ईमानदारी थोपेगा पाखंड बनेगा परिग्रही अपरिग्रही हो जाएगा नग्न खड़ा हो जाएगा लेकिन अब अपरिग्रह को भी वो परिग्रह की तरह ही संभालेगा वो उसकी संपत्ति हो जाएगी कल वो झूठ बोल के लोगों को चोट पहुंचा रहा अब वो सच बोल के लोगों को चोट पहुंचाएगा जो काम वो झूठ से ले रहा था अब सच से लेगा लेकिन काम वही रहेगा क्योंकि आदमी वही है जेन कहता है पहले तो तुम जैसे हो उगाड़ के अपने को स्वीकार कर लो दबाओ मत विपरीत की तरफ मत झुको कोई लक्ष्य मत बनाओ पहले तो अपने को उघाड़ लो अपनी नग्नता में सारे वस्त्र अलग करके तुम अपने को पहचान लो कि क्या तुम हो और ये तुम जो भी हो इसको पहले तो स्वीकार कर लो जल्दी मत करो बदलने की इस स्वीकार से बड़ी पीड़ा होगी क्योंकि तो जब तुम देखोगे अपना झूठ अपनी बेईमानी अपनी हिंसा अपना क्रोध अपनी वासना लोग तब तुम बड़ी पीड़ा से भर जाओगे उसी पीड़ा से बचने के लिए तो अहंकार विपरीत लक्ष्य बनाता है वो कहता है कि आज तुम चोर हो कोई हर्ज नहीं कल तो अचोरी सिद्ध हो जाएगी आज हिंसा है लेकिन तुम छोड़ तो रहे हो चिंता की क्या बात है पीड़ा लेने का क्या कारण थोड़े समय की जरूरत है आज नहीं कल तुम अहिंसक हो जाओगे अहिंसा का आवरण हिंसा की पीड़ा से गुजरने से तुम्हें बचाता है गुरजेफ ने एक बहुत बहुमूल्य सिद्धांत इस सदी में दिया वो इस संबंध में समझने जैसा है उसने कहा कि आदमी अपने को बचाने के लिए बफर पैदा करता है जैसे ट्रेन के दो डब्बों के बीच में बफर लगे होते हैं, कि अगर धक्का लगे तो दोनों डब्बे टकराते नहीं बीच के बफर धक्के को पी जाते जैसे कि कार और पहिए के बीच में स्प्रिंग लगे होते कि गाड़ी गड्ढे में भी पड़ जाए तो भी बैठा हुआ यात्री बहुत ज्यादा चोट ना खाए वो स्प्रिंग चोट को पी जाए तो गुरजीएफ ने कहा कि आदमी अपनी गलती स्थिति को बचाने के लिए बफर बना लेता है चारों तरफ तुम झूठ तो बोलते हो लेकिन तुमने एक बफर लगा रखा है कि आज बोलता हूं मजबूरी है परिस्थिति है लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूं कि कल सच बोलूंगा वो कल का सच जो तुम कभी नहीं बोलोगे क्योंकि कल कभी आएगा नहीं लेकिन वो कल का सच आज तुम्हें झूठ बोलने में सहयोगी हो होगा तुम्हारे अहंकार को आज तो रास्ता बना देगा कि आज बोल लो मजबूरी है समय बुरा है परिस्थिति है और नहीं बोलोगे तो मुसीबत होगी कल तो पक्का और रोज कल पर तुम टालते जाओगे ये बफर है इससे जीवन की चोट नहीं लगती और झूठ समझा रहता है हिंसक हो तुम पानी छान के पियो वो बफर पानी छान के पीने से तुम्हारे अहंकार को ना कोई चोट लगती बल्कि और संभलता है पानी छान के पीने से हिंसा थोड़ी मरती है पानी पीने से हिंसा के मरने का क्या संबंध स्वास्थ्य को लाभ होता है और वो जो तुमने पानी छान के पी लिया उससे तुम्हें भरोसा हो गया कि तुम अहिंसक हो रात तुम भोजन नहीं करते इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भोजन में थोड़ी हिंसा छिपी थी हिंसा के रूप तो बड़े विराट और तुम्हारे जीवन के हर संबंध में छिपी जीवन के हर कोने से हिंसा निकल रही और इसलिए एक मजे की घटना तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे घर में एक आधा आदमी धार्मिक हो जाए तो सारे घर के लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा करेगा इस ढंग से कि तुम इनकार न कर सकोगे बड़ा गांधीवादी ढंग होगा परेशान करने का लेकिन वो उपवास करेगा वो रात भोजन नहीं करेगा छना हुआ पानी पिएगा इतनी घड़ी का तैयार किया हुआ घी लेगा इस तरह का भोजन लेगा इस तरह सोएगा बैठेगा और तुम पाओगे कि इस सब व्यवस्था से उसकी हिंसकता नष्ट नहीं हो रही और बढ़ गई वो और ज्यादा क्रोधी हो गया है धार्मिक लोग और भी ज्यादा क्रोधी हो जाते अगर तुम गांधी का जीवन पढ़ो तो तुम्हें ख्याल आएगा क्योंकि गांधी से ज्यादा जैन के विपरीत कोई जीवन खोजना मुश्किल गांधी एक तरफ तो ब्रह्मचरी साध रहे और दूसरी तरफ रात अफ्रीका के आश्रम गर्भवती पत्नी को उन्होंने घर के बाहर निकाल दिया इतनी हिंसा और एक तरफ अहिंसक एक तरफ इंच इंच विचार करके चलते अगर गरम चाय की प्याली रखी हो या गरम पानी रखा हो तो उसको ढांक देते कि उसकी भाप से कोई कीटाणु मर ना जाए और दूसरी तरफ आधी रात परदेश में गर्भिणी पत्नी को घर के बाहर निकाल देना और बात क्या थी अगर बात विचार करो तो कस्तूरबा बहुत भ्रांति में नहीं मालूम पड़ती बात छोटी थी बात ये थी कि गांधी जोर देते थे कि पाखाने की सफाई हर आदमी करे खुद करते थे इसलिए मुसीबत और खड़ी हो जाती कि जब आदमी खुद करता है तो वो कहता है तुम भी करो लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगता है करना तो करो तुम्हें जो ठीक लगता है वो दूसरे पे थोपने का तो कोई अर्थ नहीं गांधी चाहते थे कस्तूरबा भी पाखाना उठाए आश्रम भरका और सफाई करे वो पुराने ढांचे की स्त्री उसने कभी सोचा भी नहीं जिंदगी में कि पाखाना साफ करना पड़ेगा और अपने ही नहीं पूरे आश्रम का उठा के सिर पर ढोना पड़ेगा वो इंकार करती थी वो उसके लिए राजी नहीं थी तो आधी रात अंधेरे में घर के बाहर निकाल के गांधी ने ताला बंद कर लिया कि जब तक वो अपनी बुद्धि ठीक नहीं कर लेती भीतर न आने देंगे अब थोड़ा सोचने जैसा है कि जो आदमी सब तरह से अहिंसक ब्रह्मचरी अक्रोध सबको साधने की कोशिश में लगा है उसके मन में भी इतनी हिंसा क्यों वो दूसरे को क्षमा क्यों नहीं कर पाता दूसरे की भूल को इतनी गंभीरता से क्यों लेता है दूसरे के प्रति सदै क्यों नहीं हो पाता हृदय इतना कठोर क्यों हृदय इतना कठोर है क्योंकि बफर तुम्हारे बफर तो कमजोर हैं गांधी के बफर बहुत मजबूत तुम्हारी गड़ी में गाड़ी में अगर चार स्प्रिंग लगे तो उनकी गाड़ी में चालीस स्प्रिंग लगे तो गड्ढे का उन्हें पता नहीं चलता आदमी भविष्य में लक्ष्य बना के अपने जीवन को बदलने से रोकता है जेन कहता है कि तुम कोई लक्ष्य मत बनाओ तुम जैसे हो पहली बात यह कि तुम अपने को बफर बिना खड़ा किए बड़े धक्के लगेंगे क्योंकि जरा गाड़ी में बैठो सब बफर निकाल के तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितने कष्ट में बफर कितना बचाते थे प्रति पल तुम पाओगे कि तुम सैतान बफर के कारण तुम साधु मालूम होते थे बफर के कारण संतत्व मालूम होता था जहां कि भीतर शैतान छिपाए अगर तुम सारी योजनाएं भविष्य की अलग कर दो लक्ष्य नीति धर्म तो तुम क्या पाओगे अपने भीतर पाओगे एक छिपा हुआ पशु पसू, पशुओं से बदतर उससे बड़ी पीड़ा होगी पीड़ा होगी अहंकार को क्योंकि अहंकार ये को राजी नहीं कि मैं पशु इसलिए तो डार्विन का इतना विरोध हुआ धर्म गुरुओं का विरोध नहीं होता क्योंकि वो तुमसे कहते हैं तुम ब्रह्मस्वरूप इससे अहंकार को बड़ी मिठास मालूम होती कि होंगी छोटी मोटी भूलें लेकिन भीतर तो मैं ब्रह्म स्वरूप शुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्ध मेरे भीतर छिपा है तो ये ऊपर ऊपर जो छोटी सी कीचड़ है ये तो कभी भी झड़ा देंगे लेकिन भीतर तो मैं परम ब्रह्म इसलिए धर्मगुरु तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं ला सकते वे जो कह रहे हैं भला सच हो लेकिन झूठ है आदमी को सच भी दो वो उसे झूठ कर लेता है वो कर ही लेगा वह ऐसे ही जैसे कि कड़वी जहर भरी हुई किसी बोतल में तुम एक बूंद शक्कर की डाल दो वो भी कड़वी हो जाएगी तुम भरे हुए हो कड़वाहट से तुम्हारी मिठास बस ऊपर ऊपर है तुम्हारा लिबास है। वो तुम्हारे अंगवस्त्र भीतर जहर उस जहर को देखना अहंकार के लिए सबसे कठोर तपश्चर्या है क्योंकि तुम्हारी सारी प्रतिमा खंडित हो जाएगी तुम्हारे सब चेहरे नीचे गिर जाएंगे तुम जब अपनी नग्नता में सामने आओगे तुम पाओगे तुम जैसा कोई भी पशु नहीं तुम जैसा हिंसक कोई नहीं तुम जैसा झूठ चोर बेईमान कोई नहीं तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं अगर यह सारी प्रती तुम्हें होगी तो अहंकार कहां खड़ा रहेगा तुमने अहंकार के खड़े होने की जगह मिटा दी और ध्यान रहे जैसे ही अहंकार गिरता है जीवन में क्रांति आनी शुरू होती है क्योंकि अहंकार सब पाप का मूल वो सभी पापों को छिपाता है डांकता है वो सभी पापों को बचाता है वो पापों के ऊपर सोने की खोल चढ़ा देता है इसलिए पाप स्वर्ण पात्र बन जाते उपनिषद के ने गाया है हे परमात्मा स्वर्ण से ढके इस पात्र को तुम उघाड़ दे वो कौन सा पात्र जो स्वर्ण से ढका है वो तुम्हारे अहंकार का पात्र है वो तुम हो और अहंकार ने ऊपर ऊपर तो बड़ी नक्काशी कर ली इसलिए डार्विन ने जब कहा कि आदमी पशुओं से पैदा हुआ तो सारी दुनिया में विरोध हुआ क्योंकि तुम्हारा अहंकार ये स्वीकार न कर सकेगा कि तुम पशु से पैदा हुए तुम्हारा अहंकार तो सोचता था परमात्मा ने स्वयं अपनी ही प्रतिमान में तुम्हें बनाया है अपने ही जैसा तुम्हें बनाया है आदमी डार्विन के पहले परमात्मा से बस एक सीढ़ी नीचे था और डार्विन ने उसे बस बंदर के एक सीढ़ी ऊपर रख दिया बड़ा फासला हो गया लेकिन मैं तुमसे कहता हूं डार्विन की बात को समझोगे अगर तो शायद तुम जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाओगे क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य को स्वीकार करता है जैसा भी हूं उस स्वीकृति के साथ ही क्रांति शुरू हो जाती है लेकिन ऐसा क्यों होता है ये क्रांति क्यों शुरू होती क्योंकि पहले तो महान पीड़ा पैदा होती आग जलती उस आग में तुम्हारी अस्मिता गल जाती है अहंकार गल जाता है तुम देखते हो घोषणा करने का कोई अर्थ ही नहीं मैं हूं क्या ये मेरी वास्तविकता अहंकार की दौड़ समाप्त हो जाती और जब अहंकार की दौड़ समाप्त हो जाती तुम किसके लिए झूठ बोलोगे अहंकार के लिए ही तो तुम झूठ बोल रहे थे जहां प्रेम नहीं था वहां बतला रहे थे प्रेम है जहां मुस्कुराहट नहीं थी वहां मुस्कुरा रहे थे अहंकार को ही छिपाने और बचाने के लिए तो सारा आयोजन था अब जब अहंकार ही ना बचा तो किसको बचाना है? अहंकार के लिए तो ब्रह्मचरी की घोषणा कर रहे थे भीतर काम वासना थी अब जब अहंकार ही ना बचा तो किसको बचाना है अब घोषणा क्या करनी तुम्हारा मूल गिर गया जड़ें कट गईं, शाखाएं अपने आप को मिला जाएंगी तो पहले तो एक बड़ी पीड़ा का क्षण आएगा जिसमें तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा है नर्क स्वर्ण से ढका है स्वर्ण टूटेगा तुम नर्क हो जाओगे और इस नरक से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि वही तपश्चर्या है बदलने की जरा फिक्र मत करना सिर्फ जानने की कोशिश करना क्योंकि बदलना भी छुपाने का ढंग है जब तुम सोचते हो हिंसा बुरी है तब तुम हिंसा को ढांकने लगते हो अहिंसा अच्छी है अहिंसा को ओढ़ने लगते हो जब तुम सोचते हो काम वासना पाप है तो तुम उसे छिपाते हो भीतर दबाते हो भीतर ब्रह्मचर्य भला है तो दीवारों पर लिखते हो कि ब्रह्मचर्य ही जीवन जो अच्छा है उसे तुम ओढ़ते हो जो बुरा हो बुरा है उसे तुम छिपाते हो लेकिन जब तुम राजी हो स्वीकार करने को जो भी है तो तुम तख्तियां उतार दोगे अपनी दीवालों से तब तुम जानोगे कि काम वासना है ब्रह्मचरी तो सिर्फ तख्तियों में लिखा है और जब ये बड़े से बड़े झूठ हैं जो तुम्हारी जिंदगी को परेशान कर रहे हैं ब्रह्मचरी अहिंसा अपरिग्रह अचौरी ये सब तुम्हारे लिए झूठ है महावीर के लिए सच रहे होंगे दूसरे का सच तुम्हारे लिए सच नहीं हो सकता वो तुम्हारे लिए झूठ उन शब्दों को तुम मत धोए जाओ पहले तो पीड़ा आएगी नरक आएगा तुम एक घड़ी से गुजरोगे जहां तुम्हारे जीवन में सब सुख हो जाएगा दुख ही दुख रह जाएगा तुम उबलोगे जिससे कोई ने तुम्हें ज्वालामुखी के मुंह पर रख दिया लेकिन अगर तुमने साहस रखा हिम्मत रखी और तुमने फिर से इन गांवों को ढांकना शुरू नहीं कर दिया और तुम राजी रहे कि जो भी हो मैं अब स्वीकार करता हूं मैं प्रकृत होने को राजी हूं अब मैं कोई विकृति ना ढांकूंगा और अब मैं कोई संस्कृति ना ओढ़ूंगा अब मैं प्रकृत होने को राजी हूं थोड़े ही दिन में तुम पाओगे की पीड़ा जाने लगी द्वंद्व होने लगा और अहंकार तो गिर चुका था अब वे चीजें गिरने लगीं जिनसे तुमने अहंकार को ढांका और छिपाया था अब झूठ बोलने का कोई कारण न रहा तुम झूठे हो ही तो अब बोलने का क्या प्रयोजन अब किसी को यह समझाने की क्या जरूरत है कि मैं सच्चा आदमी हूं तुम बेईमान हो अब किसी को क्या समझाने की जरूरत है कि मैं ईमानदार अब पाखंड अनिवार्य ना रहा अब पाखंड को छोड़ा जा सकता है और जब तुम इतनी पीड़ा झेलने को राज्य हो भीतर तो तुम सोचोगे कि अब दूसरों की आंखों में भी सत्य जाहिर हो जाए वो पीड़ा भी मैं देख लू उससे भी मैं गुजर जाऊं का बहुत अद्भुत वचन है उसने कहा है जिससे ऊंचे स्वर्ग तक पहुंचना हो उसे पहले नीचे निम्नतम नरक तक जाना होता है और यही है वो नरक, जिस तक, तक तुम्हें जाना होगा इससे बच के तुम स्वर्ग तक न पहुंच पाओगे अगर बच के पहुंचने की कोशिश की स्वर्ग तुम्हारा झूठा होगा तुम्हारी साधुता बस ऊपर की परत होगी तुम्हारा आचरण ऊपर की खोल होगी तुम्हारा अंतस्थल नहीं बदलेगा इन बातों को ख्याल में रख लो फिर इस छोटी सी कहानी को समझने की कोशिश करें के शिष्य सुईबी ने एक दिन अपने गुरु से पूछा गुरुदेव धर्म का मूल रहस्य क्या है सदगुरु ने कहा प्रतीक्षा करो और जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा धर्म का मूल रहस्य यहूदी मुसलमान हिंदू पूछते हैं संसार को किसने बनाया परमात्मा का स्वरूप क्या है लेकिन बुद्ध ने कहा यह प्रश्न व्यर्थ प्रश्न तो सिर्फ एक पूछने जैसा है कि स्वभाव क्या है धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं धर्म का अर्थ है तुम्हारा मौलिक स्वभाव तो बुद्ध हिंदू मुसलमान ईसाई जैन इनको धर्म नहीं कहते तो कहते हैं जैसे आग का स्वभाव जलाना है वो उसका धर्म है पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है वो उसका धर्म है ऐसा अस्तित्व का क्या स्वभाव है समग्र का क्या स्वभाव है क्योंकि जब तक हम समग्र के स्वभाव को ना जान लें तब तक हम उससे मिलने की कोशिश भी कैसे करेंगे और जब तक हमें स्वभाव के सूत्र का ही पता ना हो तो हम स्वभाव के साथ मिलन की कैसे आशा रख सकते हैं इसलिए जेन शिष्य अपने गुरु से नहीं पूछते कि संसार को किसने बनाया किसने भी बनाया हो क्या प्रयोजन परमात्मा कहाँ है कहीं भी हो क्या लेना देना है उसकी शक्ल कैसी है कैसी भी हो बुद्ध ने कहा है ये सब प्रश्न असंगत और धार्मिक आदमी इनको नहीं पूछता इनको जो लोग पूछते हैं वो कुतहली लोग हैं बचकाने से छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कुतूहल के बस इस झाड़ को किसने बनाया चांद को किसने बनाया सूरज को किसने बनाया उस तरह की बातें बुद्ध ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति तो एक ही प्रश्न पूछता है कि स्वभाव क्या है स्वभाव अर्थात धर्म इस शिष्य ने पूछा गुरुदेव धर्म का मूल रहस्य क्या है सदगुरु ने कहा प्रतीक्षा करो ये बड़े मजे की बात है इस प्रतीक्षा करो के दो अर्थ हो सकते हैं एक कि प्रतीक्षा करो ये धर्म का स्वभाव है यही स्वभाव अगर तुम प्रतीक्षा करना सीख जाओ तो तुम पहुंच जाओगे स्वभाव में धर्म में मूल रहस्य खुल जाएगा प्रतीक्षा का अर्थ होता है तुम कुछ मत करो तुम सिर्फ प्रतीक्षा करो तुम बदलने की कोई चेष्टा मत करो क्योंकि वो अधेरी होगा तुम सिर्फ राह देखो बाट जोहो तुम्हारे करने से कुछ होने वाला भी नहीं तुम सिर्फ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो और धर्म का रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा एक आदमी ने एक यहूदी संत को आके पूछा कि मेरे बारह बच्चे हैं और तेरवा बच्चा पैदा होने के करीब मैं गरीब आदमी हूं मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं अब मैं क्या करूं उस संत ने कहा तुम अब कुछ भी ना करो तुमने कुछ भी किया तो तुम झंझट में पड़ो अब तुम सब करना बंद कर दो नहीं तो चौदह बच्चे के आने में देर ना लगेगी कुछ ना करो सिर्फ जो हो। सदगुरु ने कहा प्रतीक्षा करो इतने में उत्तर हो गया है लेकिन इतने में शिष्य को उत्तर ना हो पाएगा सदगुरु ने ये कह के देखा होगा उसकी आंखों में कि उत्तर नहीं पहुंचा तो उसने कहा और जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा ये बड़ी कठिन बात है गुरु और शिष्य के बीच तभी तो संवाद हो पाता है जब वे दोनों होते लेकिन ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि शिष्य भीड़ को ले साथ चलता है एक आदमी ने सं्यस्त हुआ जाके गुरु के द्वार को दस्तक दी द्वार खुला वो भीतर गया बिल्कुल अकेला था और गुरु ने कहा भी मत आओ ये भीड़ अपने पीछे क्यों ला रहे हो उसने लौट के देखा वहां तो कोई भी ना था वो अकेला ही भीतर प्रविष्ट हुआ था उसने कहा आप भी कैसी मजाक करते मैं अकेला था गुरु ने कहा बंद करो पीछे लौट के देखने से ना होगा भीड़ पीछे नहीं है भीतर उस नाक बंद की और सच्ची वहां भीड़ थी पत्नी रो रही थी पिता समझा रहे थे मत जा मित्र गले मिल रहे थे जिस गांव से भी वो आया था सारे गांव के लोगों से गांव के बाहर तक पहुंचाने आए थे वो सारी भीड़ भीतर मौजूद थी जब तुम गुरु के पास बिल्कुल अकेले हो उसी क्षण गुरु कह सकता है जो तुम जानना चाहते हो जब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं कोई भीड़ नहीं कोई दूसरा नहीं जब तुम और गुरु बिल्कुल अकेले बचे दोनों के बीच कोई भी ना रहा कोई बाधा ना रही सच तो यह है वैसे क्षण में गुरु को कहना भी नहीं पड़ता बिना कहे बात कह दी जाती बिना कहे बात सुन ली जाती तो गुरु ने कहा प्रतीक्षा करो अगर यह न हो सके तो कम से कम इतना करो कि जब हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई भी ना हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा गुरु ने यह नहीं कहा कि जब हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी ना हो तब तुम पूछ लेना उसने कहा कि जब हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी ना हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पूछने का सवाल नहीं क्योंकि अगर तुम पूछने के ख्याल से भरे रहे तो हम दोनों अकेले हो ही ना पाएंगे तो पूछने का विचार प्रश्न भी तो बीच में बाधा बन जाएगा बुद्ध अपने शिष्यों को निरंतर कहते थे कि जब तक तुम पूछना चाहते हो तब तक तुम मुझे उत्तर देने का मौका नहीं देते तुम पूछना छोड़ो ताकि मैं उत्तर दे सकू हमें दिखती है बात विरोधाभासी, क्योंकि हम कहते हैं जब तक हम पूछना चाहते हैं तभी तक तो उत्तर की जरूरत और जब हम पूछेंगे नहीं उत्तर का क्या प्रयोजन हमें लगता है बुद्ध बड़ी अतर्क बात कह रहे हैं लेकिन बुद्ध ठीक कह रहे हैं क्योंकि जब तक मन प्रश्न से भरा है तब तक उत्तर के लिए संधि भी तो नहीं मिलती भीतर प्रवेश की जगह भी नहीं मिलती तुम इतने उत्सुक होते हो पूछने को कि तुम सुनने को राजी ही नहीं होते तुम इतने भरे होते हो प्रश्न से कि उत्तर जाए कैसे तुम्हारे भीतर वह खालीपन चाहिए कबीर कहते हैं सोने घर का पाहुना वो तो तुम जब सुने हो जाओ तभी उत्तर तुम्हारे भीतर अतिथि बन सकेगा वहां तो सब भरा है प्रश्न से इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता